शिवपुराण रुद्र संहिता ब्रह्मा जी ने कहा भगवान शंकर के नेत्र से उत्पन्न हुई आग ने जब कामदेव को दग्ध किया तब वहाँ महान अद्भुत शब्द प्रकट हुआ जिससे सारा आकाश गूंज उठा उस महान शब्द के साथ ही कामदेव को दग्ध हुआ देख भयभीत और व्याकुल हुई पार्वती दोनों सखियों के साथ अपने घर चली गई उस शब्द से परिवार सहित हिमवान भी बड़े विस्मय में पड़ गए और वहाँ गई हुई अपनी पुत्री का स्मरण करके उन्हें बड़ा क्लेश हुआ इतने में ही पार्वती दूर से आती हुई दिखाई दी वे शंभु के विरह से रो रही थी अपनी पुत्री को अत्यंत बिहवल हुई देख शैलराज हिमवान को बड़ा शोक हुआ और वे शीघ्र ही उसके पास जा पहुँचे वे फिर हाथ से उसकी दोनों आंखें पोच कर बोले शिवे डरो मत रो मत ऐसा कहकर अचलेश्वर हिमवान ने अत्यंत विहवल हुई पार्वती को शीघ्र ही गोद में उठा लिया और उसे सांत्वना देते हुए वे अपने घर ले आए कामदेव का दाह करके महादेव जी अदृश्य हो गए थे अतः उनके विरह से पार्वती अत्यंत व्याकुल हो उठी थी, थी उन्हें कहीं भी सुख या शांति नहीं मिलती थी पिता के घर जाकर जब वे अपनी माता से मिली उस समय पार्वती शिवा ने अपना नया जन्म हुआ माना वे अपने रूप की निंदा करने लगी और बोली हाय मैं मारी गई सखियों के समझाने पर भी वे गिरिराज कुमारी कुछ समझ नहीं पाती थी वे सोते जागते खाते पीते नहाते धोते चलते फिरते और सखियों के बीच में खड़े होते समय भी कभी किंचन मात्र भी सुख का अनुभव नहीं करती थी मेरे स्वरूप को तथा जन्म कर्म को भी धिक्कार है ऐसा कहती हुई वे सदा महादेव जी की प्रत्येक चेष्टा का चिंतन करती थी इस प्रकार पार्वती भगवान शिव के विरह से मन ही मन अत्यंत क्लेश का अनुभव करती और किंचन मात्र भी सुख नहीं पाती थी सदा शिव शिव का जब किया करती थी शरीर से पिता के घर में रहकर भी वे चित्त से पिनाक पानी भगवान शंकर के पास पहुँची रहती थी तात शिवा शोक मग्न हो बारंबार मूर्छित हो जाती थी शैलराज हिमवान उनकी पत्नी मेनका तथा उनके मैनाक आदि सभी पुत्र जो बड़े उदार चेता थे उन्हें सदा सांत्वना तो देते रहते थे तथापि वे भगवान शंकर को भूल न सके बुद्धिमान देवर से तदनंतर एक दिन इंद्र की प्रेरणा से इच्छा इच्छानुसार घूमते हुए तुम हिमालय पर्वत पर आए उस समय महात्मा हिमवान ने तुम्हारा स्वागत सत्कार किया और कुशल मंगल पूछा फिर तुम उनके दिए हुए उत्तम आसन पर बैठे तदनंतर शैलराज से अपनी कन्या के चरित्र का आरंभ से ही वर्णन किया किस तरह उसने महादेव जी की सेवा आरंभ की और किस तरह उनके द्वारा कामदेव का दहन हुआ यह सब कुछ बताया मुने यह सब सुनकर तुमने गिरिराज से कहा शैलेश्वर भगवान शिव का भजन करो फिर उनसे विदा लेकर तुम उठे और मन ही मन शिव का स्मरण करके शैलराज को छोड़ शीघ्र ही एकांत में काली के पास आ गए उन्हें तुम लोकोपकारी ज्ञानी तथा शिव के प्रिय भक्त हो समस्त ज्ञानवानों के शिरोमणी हो अतः काली के पास आप उसे संबोधित करके उसी के हित में स्थित हो उससे सादर यह सत्य वचन बोले नारद जी ने तुमने कहा काली के तुम मेरी बात सुनो मैं दयाव सची सच्ची बात कह रहा हूँ मेरा वचन सुन तुम्हारे लिए सर्वथा हितकारक निर्दोष तथा उत्तम काम वस्तुओं को देने वाला होगा